परमार्थ प्रसंग तीन सौ इकतालीस यदि जड़ प्रतिमा घट पट काठ या शिला में उपास्य देव या देवी का आवाहन करके अंतरात्मा या ब्रह्म स्वरूप से पूजा की जा सकती है तो फिर जीव में विशेषतः जीवश्रेष्ठ जीते जागते मनुष्य में इसी प्रकार की पूजा क्यों नहीं की जा सकती मनुष्य की पूजा यानी उसकी स्थूल देह की पूजा नहीं उसमें जो आत्मरूपी नारायण उपस्थित है उनकी ही पूजा जो आत्मरूपी नारायण मुझ में है वे ही समस्त नर नारियों के शरीरों में है इस अभेद दृष्टि से अज्ञ दरिद्र रुग्ण रूपधारी नारायण को परम श्रद्धा के साथ ज्ञानदान अन्न वस्त्रदान औषधिदान तथा सेवा शुश्रूषादि इस पूजा के अंग हैं अन्य देव देवियों की पूजा के समान इस पूजा में भी आत्मा के सहित अभिन्न भाव न हुआ तो यह भी व्यर्थ श्रम में ही परिणत होती है शास्त्र भी कहते हैं शिवोभूत शिवम जजेत शिव होकर शिव की पूजा करो देवो देवम जजेत देव होकर देव की पूजा करो तीन सौ स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित यह नर नारायण की उपासना चित्त शुद्धि के लिए केवल मात्र निष्काम अनासक्त परार्थ कर्म ही नहीं है परंतु ज्ञान योग भक्ति और कर्म के अपूर्व सामंजस्य से समन्वित परमात्मा की उपासना की एक संपूर्ण नई साधना पद्धति है क्योंकि यह ज्ञान योग भक्ति और कर्म से सम्मिलित सहयोग से परमात्मा की उपासना है अतः साक्षात मुक्तिप्रद है इसमें ज्ञान योग की सहायता से मनुष्य को आत्मरूपी नारायण समझना राजयोग की सहायता से आत्मरूपी ईश्वर का मनो निवेश पूर्वक ध्यान करना भक्ति योग की सहायता से उनके प्रति परम अनुरक्त होना अनुर केवल मुक्ति लाभ की दृष्टि से ही नहीं स्वामी जी का यह नरनारायण वाद मनुष्य को मनुष्य के निकट सम्मान के उच्च शिखर पर अधिष्ठित करता है इसका महत्व असाधारण है कारण इस मत से मनुष्य दीन ही ईश्वर को मनुष्य के पुण्यों का पुरस्कार और पापों का कठोर दंडदाता विचारक इस रूप में आकाश के बहुत ऊपर स्वर्ग में रत्न सिंहासन पर बैठा तथा तो मनुष्य को चीर पापी मानकर उसके लिए अनंत नरकों की व्यवस्था की है और स्वर्ग की चाबी पुरोहितों के पास रहने से उन्हें विषय संपत्ति और धन आदि के दान से संतुष्ट करने पर पापी तापी लोग वहां का प्रवेशाधिकार प्राप्त करेंगे यह धर्म का शासन है ऐसा सिद्ध करके उन्होंने मनुष्यों का शोषण किया है तीन सौ चवालीस इस मारात्मक मत के विरुद्ध स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासम्मेलन में कंठ से घोषणा की हे hey, अमृत की संतानों कौन कहता है तुम पापी हो तुम्हें पापी कहना भी पाप है तुम हो अमृतत्व के उत्तराधिकारी उस परम पुरुष को ज्ञात करके तुम जन्म मृत्यु के इस पार चले जाओ मुक्ति लाभ का अन्य कोई मार्ग नहीं है कैसी है अमृत में आशा की वाड़ी तथा तथाकथित दीनहीन अवज्ञेय असहाय और अस्पृश्य नर नारीगण आत्मा रूप से साक्षात शिव हैं और हमारी सेवा तथा पूजा पाने के योग्य हैं इस महावाणी का जोर के साथ प्रथम प्रचार किया है स्वामी विवेकानंद ने और उनके अंत प्रेरक हैं भगवान श्री राम कृष्ण।